चालाक लड़का और खतरनाक जानवर इद्रिशाह एक बार एक बहुत ही होशियार लड़का था जो एक गांव में रहता था वहां पास में ही एक और गांव था जो उसने कभी नहीं देखा था जब वो थोड़ा बड़ा हुआ और उसे अकेले जाने दिया गया तो उसने सोचा कि वो दूसरे गांव को जाकर देखेगा फिर एक दिन उसने अपनी माँ से वहां जाने की इजाजत मांगी माँ ने कहा हाँ पर सड़क पार करने से पहले दोनों तरफ बहुत सावधानी से देखना लड़के ने मां की बात बड़े ध्यान से सुनी और वो तुरंत निकल पड़ा जब वो सड़क के किनारे पहुंचा तो उसने दोनों तरफ देखा और क्योंकि वहां कुछ भी नहीं था इसलिए वो सुरक्षित रूप से सड़क पार कर सकता था और उसने बस वही किया फिर वह दूसरे गांव की ओर जाने वाली सड़क पर आगे बढ़ा दूसरे गाँव के ठीक बार एक खेत में लोगों की एक भीड़ जमा थी उन्हें देखने के लिए लड़का उनके पास गया वे लोग क्या कर रहे थे जैसे ही वो पास पहुंचा उसने भीड़ को ओह और आह की आवाज निकालते हुए सुना उसने देखा कि वो लोग काफी भयभीत थे वो एक आदमी के पास गया और उसने पूछा आप ऐसी आवाजें क्यों निकाल रहे हैं और आप इतने भयभीत क्यों हैं? बाप रे बाप उस आदमी ने कहा इस इलाके में एक भयानक खतरनाक जानवर है और हम सब उसी से बहुत डरे हुए हैं क्योंकि वह हम पर कभी भी हमला कर सकता है वो भयानक खतरनाक जानवर कहाँ है लड़के ने पूछा फिर उसने चारों ओर अपनी नजर दौड़ाई ओह सावधान लोगों ने उसे रुका लेकिन चतुर लड़के ने फिर से पूछा वो खतरनाक जानवर कहा है फिर लोगों ने मैदान के बीच की ओर इशारा किया और जब लड़के ने उस तरफ देखा तो उसे बहुत बड़ा फल दिखा। तरबूज। जानवर नहीं है लड़के ने हंसते हुए कहा नहीं वो है वो बहुत खतरनाक है लोग चिल्लाए तुम उसे दूर रहो वो तुम्हें काट सकता है अब लड़के को समझ में आए कि वे लोग सच में बहुत मूर्ख इसलिए उसने उनसे कहा मैं आप लोगों को बचाने के लिए उस खतरनाक जानवर को मारकर ही खाए मारकर ही जाऊंगा नहीं नहीं लोग भय से चिल्लाए वो एक बहुत खौफनाक जानवर है बहुत ही खतरनाक वो तुम्हें काट सकता है ओहो ओहो लेकिन लड़का आराम से तरबूज तक गया उसने अपनी जेब से चाकू निकाला और फिर तरबूज से एक बड़ा टुकड़ा काट निकाला लड़की की बहादुरी देख लोग बहुत चकित हुए कितना बहादुर लड़का है उन्होंने कहा उसने उसे भयानक खतरनाक जानवर को मार डाला लोगों की बातें सुनते हुए लड़के ने तरबूज का बड़ा टुकड़ा अपने मुंह में डाला वो बहुत मीठा और स्वादिष्ट था देखो लोग देखकर उसे चिल्लाए अब वो उस भयानक खतरनाक जानवर को खा भी रहा है वो सच में एक भयानक खतरनाक लड़का होगा जब लड़का मैदान के बीच में अपना चाकू लहराते हुए और तरबूज खाते हुए आगे चला तब उसे देख लोग यह कहते हुए भागने लगे हम पर हमला मत करो तुम बड़े भयानक खतरनाक लड़के हो तुम हमसे दूर ही रहो यह सुनकर लड़का फिर से हंसा वह हंसा और बहुत देर तक हंसता रहा और फिर लोगों ने सोचा कि वह आखिर क्यों हंस रहा था इसलिए वे वापस लौटे। तुम किस पर हंस रहे हो उन्होंने डरते हुए पूछा आप लोग बहुत मूर्ख हैं लड़के ने कहा क्या आपको पता नहीं कि आप जिससे इतना डर रहे हैं वो सिर्फ एक तरबूज है तरबूज खाने में बहुत स्वादिष्ट होते हैं हम अपने गाँव में खूब तरबूज खाते हैं और तरबूज सभी को बहुत अच्छे लगते हैं फिर उनमें से एक आदमी ने तरबूज में अपनी दिलचस्पी दिखाई और उसने पूछा ठीक है पर हम तरबूज कैसे प्राप्त कर सकते हैं आप एक तरबूज से बीज निकालें और फिर उन्हें इस तरह जमीन में बोए लड़के ने कहा फिर आप उन्हें पानी से सींचते रहें और उनकी देखभाल करते रहें। फिर कुछ दिनों बाद एक बीज में से बहुत सारे तरबूज उगाएंगे उसके बाद उन लोगों ने वैसा ही किया जैसा उन्हें लड़के ने बताया था और अब उस गाँव और उसके आस के इलाके में बहुत सारे तरबूज उगते हैं वे लोग कुछ तरबूज बेचते हैं कुछ खाते हैं और दूसरों को दे देते हैं इसलिए अब उनका गांव तरबूज वाले गांव के नाम से जाना जाता है तरबूज वाला गांव जरा सोचें यह सब इसलिए हुआ क्योंकि एक चतुर लड़का डरा नहीं बहुत सारे मूर्ख लोगों को वो चीज़ इसलिए बड़ी खतरनाक लगी क्योंकि उन्होंने उससे पहले कभी उसे कभी नहीं देखा था समाप्त